नमस्कार आप सुन रहा रेडियोम वन जीरो सेवन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए जैसे कि आप सभी जानते हैं ग्लोबल सबमीट में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पिछले चार दिनों से लगातार जो है हम लोग अलग अलग नए लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और अभी पूना से विशेष हमारे साथ विशेष मेहमान आए हुए हैं नंद कुमार जी नंद कुमार जी बहुत बहुत, बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप ठीक ठाक ओम शांति ओम शांति और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को मैं मराठी बोलो चलते हैं हाँ वैसे मैं पुना से हूँ मैं जी जी जी और आ, आ, सचिन भाईजी का आ, उनका स्त्रेय है उनका उनके उनके वजह से मैं यहाँ दो, दो बार उनके वजह से मुझे इतना अच्छा मौका मिल गया एक बार पुना में आ, जगदम्बा भवन में शिवन दीदी का प्रोग्राम था जी तो उन्होंने वी आई पास निकाल के मेरे आगे ही बिठा दिया <laughs> और आज दूसरी बार है कि पुनः में उनके कोई पैचर वाले थे कि वीएपी पास उनका मिल गया था लेकिन उनका उनके फादर का कुछ बीमार पड़ गया इसलिए उन्होंने वो कैंसिल कर दिया तो वो बोले मुझे उन्होंने प्रेफरेंस किया कि चलो वो उनको पूछता हूँ अच्छा अच्छा मेरा, एक, मेरा मेरा मेरा लक है कि कि उन्होंने मुझे पूछा और मैं हाँ बोल उन्होंने पाँच मिनट हा, हाँ बोल दिया उन लोग उनका गारंटी था कि ना नहीं बोलेंगे और फिर इधर आने का मौका मिल गया बाहर की दुनिया बहुत अलग है जब इस माहौल में इस एरिया में यहाँ आते हैं तो ना बहुत सकून मिलता है बहुत अलग है बाहर गए तो बाहर सब गजब सब दिमाग का हो जाता है हाँ <laughs> और इधर आ सब कुछ बाहर का कुछ कुछ ही नहीं विचार बाहर सा एकदम कुल एकदम शांत एकदम ऐसा लगता है कि इधर से जा, जाने का ही नहीं सब इधर का डिसिप्लिन इधर का भाई बहन जी का रिस्पेक्ट और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी, जी। आ, नंद कुमार जी वैसे क्या प्रोफेशन क्या है आपका क्या करते हैं मैं तो मेरा कंस्ट्रक्शन का है टाइल्स का बिजनेस था मेरा कंस्ट्रक्शन अच्छा। का भी है मेरे अभी 120-30 लेबर मेरे पास मेरे अ, अंडर काम कर रहे हैं अच्छा। और अ, मेरा मेरा हॉबी ट्रैकिंग का है अच्छा, क्या जो महाराष्ट्र और बाहर के महाराष्ट्र के बाहर कैसे मैंने 275 फोर्ट्स किले किए हैं मैंने अच्छा हाँ <laughs> जब भी जिस किले पे मैं जाता हूँ वहाँ जा, जाते समय उधर का सब आ, नेचर उसका उतर का बाजू आजूबाजू का मह महती तीतली आिक जे हैं लोक स्वभाव तो लोक रहान जी लोग तथा समझा खूब पैचम क झोपड़ी में रहता क्या काई प कैच कमी आल तो एक सामाजिक कार्य का कमी पड़ता अपन तो फुट च वेला जाना तेवन जाए मदद कराएं अजुन कन्स्ट्रक्शन से लाइन करता कू आजारी घर कहीं फी मु शैक्षणिक फील अने मैरेज ज्यादा आई वर्ला मुला मैरेज करता थोड़ा प्रॉब्लम आर्थिक प्रॉब्लम हाथ गोषी सामाजिक कार्य करते छान छक कुमार जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने प्रोफेशन के बारे में बताया कि आपका कंस्ट्रक्शन वाला जो बिजनेस है वो करते हैं आप और साथ ही साथ आप ट्रैकर हैं और माउंटेनर हैं कि जहाँ भी आप जाते हैं बहुत सारे जो फोर्ट्स बने हुए हैं जो किला है हमारे वहाँ पर आप जो है ट्रैकिंग करते हैं लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सर्वे कर लेते हैं और फिर वहाँ के जो जनजाति रहती हैं उनके कल्याण अर्थ या उनके सेवा के लिए भी कुछ समय अपना देते हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरा करते हैं आप अगले ट्रिप में तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी और कम से कम दो से तीन अलग अलग खेलों पर आपने ट्रैकिंग किया है और वहाँ के लोगों के जीवन को आपने नज़दीक से देखा तो मैं चाहूँगा कि ये जो किला है जिसपे आप जाते हो अलग अलग तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाला टाइम आपको लगा वो कौन सा और वहाँ के लोगों की जो जीवन शैली उसके बारे में बताइए जो किले से जहाँ से जहाँ जहाँ कार जाती है जी जी, जी वहाँ से पास पास छ छः किलोमीटर पे पैदल चलना पड़ता है और वहाँ जाके पहाड़े पे लोगों का घर रहता है तो वहाँ लाइट बिजली नहीं रहती उधर तो उधर सोलर लगाना चाहिए उधर सोलर रहेगा तो छोटा सा भी पावर रहेगा तो उधर उनको रात का अंदर में तो उनको कुछ उनका लाइफ छः बजे वो तो उनको अंदर बढ़ गया तो सब घर में रहते हैं तो उनको लोगों को उनके छोटे बच्चे वगैरह उनको शिक्षण के लिए लाइट की जरूरत है उनके लिए कुछ अनाज लाने के लिए कुछ अभी उनको इधर पहले, पहले जाना पड़ता है तो उधर उनके लिए कुछ ना कुछ महीने का कुछ कोई ना कोई उसका सामान दे दिया तो आ, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा बीमार पड़ जाते हैं लोग तो उनको नीचे लाने के लिए कोई साधन नहीं रहता कोई गर्भवती महिला रहती है तो आच्छा, उनको नीचे लाने के लिए तो दो लकड़ी पे वो घुँगड़े पहन के उसके ऊपर एक कंधे पे आच्छा। लेके वो तो नीचे लाते हैं तो कोई कोई सडनली डेथ भी हो जाती है क्योंकि बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती हो जाता है तो वो होने नहीं होने इसलिए कुछ ना कुछ तो सरकार ने उनके लिए मदद करनी चाहिए तो ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं वैसे तो बहुत किले अभी मई रतनगढ़ बोल कर किला है जो Uh, वो ना मैं के पास हाँ, के पास है right. बहुत किले ah. कि आप कभी तो मैं फिर अभी एक बार बारे करूंगा फोटो <laughs> निकाल के आपको आपको बता दूंगा <laughs> क्या, क्या लोगों के, के आदिवासी लोग रहते हो सही बात है। uh, उनको आदत पड़ गई है लेकिन हम जाते तो हमको बहुत परेशान हो जाते हमे क्या है सही बात ah. है नंद कुमार जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपने शेयर किया क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं तो निश्चित तौर तो पे वहाँ की जीवन वहाँ का जीवन शैली बिल्कुल उनका अलग है और हम लोग शहर में रहते हैं तो हमारे लिए तो एक फ़ोन करने से सब चीज़ें हमारे घर तक पहुँच जाती हैं लेकिन वहाँ तो खुद उनको जाना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए और वहाँ पर छः बजे के बाद जो अंधेरा हो जाता है तो हमको लगता है कि छः बजे के बाद अंधेरा तो हम सोच ही नहीं सकते हैं हम तो घर में लाइट में ही रहते हैं हमेशा वो उनका जीवन शैली बिल्कुल अलग है ये आपने देखा और ये आपने अनुभव सुनाया बहुत अच्छा लगा और आपकी मनोभावना ये है कि सरकार कम से कम वहाँ पर सोलर लाइट्स लगाए ताकि उनको रोशनी मिल सके आने जाने में दिक्कतें ना हो इसके लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए या उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें पहले से सरकार या फिर कोई एन उनको दे दे तो उनका जीवन भी अच्छा हो सकता है तो ये एक मौका है सेवा का तो ये कर सकते हैं ये आपने बताया तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि हमारी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं? तो बहुत आ गए अच्छा? <laughs> जिस में में मैं रहता हूं, उस है मेरे माँ के साथ सिर के ऊपर सब्जी के कट लेके मैं, मैं सब्जी बेचा हु अच्छा उस जगह पे उस जगह पे अभी मैं बगा Uh, सब कुछ अच्छा है सब वेल सेटल्ड हो गया <laughs> सडनली लड़के के शादी भी हो गया जी और uh, उसको भी कंस्ट्रक्शन लाइन में उसका डाला है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ थोड़ा सा अच्छा, अच्छा, और अभी इधर आ गया तो आज अभी <laughs> एक दस प, एक आधे घंटे पहले uh, जयंती दिदी से मेरी लड़के सामने उनके आ गए मैं उनको भेंट हो गया अभी <laughs> तो मेरे पे काटा गया उनको।, उनको देखे उनका उनका उनका जो जो चेहरे चेहरे पे पे पे तेज है, है उनका। और दो दिन से से मैं मैं उनको देख रहा हूं, मैं पे, से देख रहा रहा स्टेज बाहर लेकिन मुझे सचिन भाई से उनके मुझे सामने, अभी से, सामने से, से इतना नजदीक से मुझे भाई सोच भी नहीं सकता था बहुत अच्छा <laughs> अच्छा फील हो गया आप जहाँ भी कल जाएंगे रात को रतन मुलाकात होगी आपके साथ है हमेशा और इन्हें याद करके आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा तो जाते जाते मैं चाहूँगा नंद कुमार जी एक संदेश क्या देना चाहेंगे सबके लिए रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं संदेश तो जिस जिस लोगों ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का सेंटर नहीं देखा कि माउंट आबू नहीं आए तो एक बार बस एक बार घूमने के लिए बोलोगे तुम आ जाओ इधर और देखो इधर का थोड़ा सा माहौल तुम करो एक्सपीरियंस हाँ एक्सपीरियंस करो माहौल बाद में आप बाद में सेट हो जाए बाद <laughs> <laughs> जी जी नंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया और मैसेज दिया कि एक बार आपको जो है माउंट आबू में चाहे घूमने आ जाओ या शिविर के साथ कनेक्ट होके आ जाओ लेकिन आप आ जाओ एक बार एक बार आने से आपको जो है आपके जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा ये आपने संदेश दिया बहुत बहुत धन्यवाद और आपके शुभ आने वाले समय में आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े रहें और ये परमात्मा का जो ज्ञान है योग है वो निरंतर आप करते रहें प्रैक्टिस करते रहें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं और बहुत बहुत खुशियाँ आप थैंक यू चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने नंद कुमार जी को सुना और मुझे लगता है कि उनकी भाषा उनकी भावनाओं को देखकर आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे होंगे आप भी कि हमारा जैसा कोई बंदा वहाँ पहुँचा है और उनको रेडियो से हम लोग सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये मैसेज है कि आपको आने के लिए आह्वान है तो इन्हीं शुभाषाओं के साथ फिर मिलते हैं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 नमस्कार के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मनीषा जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जय श्री राम ओम शांति ओम शांति <laughs> कैसे हैं आप परमात्मा की मौज में अच्छा बिलकुल <laughs> बिल्कुल <laughs> तो तो मनीषा जी जी बताइए आपका कैसे ब्रह्मा कुमारी से से जुड़ना हुआ इसका कारण सचिन भाई वजह एक्चुअली शिवा एक दिन ले हाँ. मी सोल आ, <laughs> हाँ, मैं सोल मे खूब हाँ परिवर्तन घड़न आ, आ गोष्टी का मेरा अनुभव गचर मध्यगुकी सग गोषी मधे मैं आतापर्यतन फॉलो करता आजाइा वगैरह ज्यादा इतने इतने पोचा इच्छा, इच्छा सुधा मैं दोन वर्षापासन की होती अच्छा मैं खूब फोर्स नहीं के लिए मिस्टर ह्रू बच गोषी मैं ऐटोमेटिक होता काल पग अचानक अगली हार्ट पासादी गोष जर ती सक्सेस होतेची इंस्टंट अगर आदल दिवसी फोन आ सचिन दाईं मैं इतना आम्स दोगा इच्छा पूर्ण खरच <laughs> इध आया नर मेरा <माला> प्युअर सोल ना अगर <laughs> सत्ययुगी आत्मे तिथे तस आयासारे सकापना दीदी भेट लो खरच का अपल है पुण्य अपन हाँ, इला आज आप सत्युग आत्मसारख्या हो कब एक अभ्यास किगणुकीन नेर देना प्रयत्न की सकता सुधा संगेल कि तुम्हें इकंट आबूला अपने शांतभवन में एकदा भेट दिया कि इतना तुम्हारा बाहर पड़ताल कि तुम्हें खरखरच एक स्वर्गत बाहर पड़ता है बाहर पड़ता तुम्हें अखंड स्वर्ग मेंा एवडे तुम्हारे फरक पड़े कि तुम्हारे नेचर मध्युके तुम जो फरक पड़े आ खूब भारी अगली प्युअर सोल म शब्द मधे संगत नहीं है कि मे का इक मनुष्य जन्मा ज्यादा गोष गरज है सग्या गोषी मैं इधे भेटल एक अध्यात्मा चीज हाथे ओम शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मनीषा जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया और जैसे जैसे आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपने किया और यहाँ आने का संकल्प दो साल से था आपका और कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को शिद्दत से याद करता है तो वो पूरा हो जाता है और वैसे ही आपके जीवन में ये चीज़ें पूरी हो गई हैं और यहाँ आकर आपको ऐसे लगता है कि आप स्वर्ग में आ गए हैं देवताओं के बीच में आपको रहने का मौका मिल रहा है ये आप अनुभव कर रहे हैं और आपने ये भी कहा कि जो जीवन में आप चेंजेस ला रहे हैं आपको देखकर और चेंज करेंगे ऐसा आपका भाव है तो निश्चित तौर पे क्योंकि हमारे चलन और चेहरे को देखकर ही लोग अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो हमारे चेहरे पे खुशी होगा तो नेचुरली संकल्प चलेगा संकल इतना सारा लोग दुखी हैं और यही इतना खुश क्यों है तो संकल्प तो चलेगा या मैसेज जाएगा तो वो हमें फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि हमें शब्दों से नहीं अपने वागनु जैसे आपने मराती में कहा अपने कैरेक्टर से अपने चलन से अगर हम भावनाओं से पोतप्रोत होते हैं परमात्मा के साथ तो वो निश्चित रूप से काम करता है विचार काम करते हैं विचार अच्छे होने अच्छे चाहिए, चाहिए। <laughs> भाव अच्छा होना चाहिए, <laughs> होना। चाहिए।, चाहिए। तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां नंद कुमार जी और मनीषा जी को सुना और आप सभी को लग रहा होगा कि ये जीवन जो है हमें भी अनुभव करना है तो मोस्ट वेलकम आपका ब्रह्मा कुमारी इसमें आपके नजदीकी किसी भी सेंटर पे आप जुड़िए और वहां से आपकी यात्रा माउंट आबू तक निश्चित तौर पे हो जाएगी इन शुभ आशाओं के साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम, ओम शांति शांति का सागर प्रेम का प्याला आनंद की धारा मुक्ति का माला बाबा के आशीर्वाद से मिलता है सुख जीवन का सार बन जाता है एक बाबा के वचनों में सुकून दुखों का अंधेरा कम जाता है दूर तो, प्रेम की धूप चारों ओर फैलती है जीवन का प्रंग सुंदर बन जाता है म की धूप चारों बार फैलती है जीवन का रंग सुंदर बन जाता है बाबा के आशीर्वाद से मिलता है आनंद दुखों का भरीपन उड़ जाता है हवा में ता फूलता है जीवन का सफर सुखद बन जाता है